महाभारत आशमेधिक पर्व त्रिष्टी तमोध्याय युधिष्ठिर का अपने भाइयों के साथ परामर्श करके सबको साथ ले धन लेने आने के लिए प्रस्थान करना जन्मे जय उच सुयी तद्वचन ब्रह्मण व्यासेनोक्तम अश्वेधम रन चरुतेनि वसुधा तले तद्वाप कथम चेत तन्मे ब्रोहि दिजोत्तम जन्मे जन पूछा ब्रम्हण महात्मा व्यास का कहा हुआ यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठि ने अश्वेध यज्ञ के संबंध में फिर क्या किया राजा मरुत ने जो रत्न तल पर रक् छोड़ा था उसे उन्होंने किस प्रकार प्राप्त किया विश्रेष्ठ यह सब मुझे बताइए। काले वचनम अब्रवी अर्जुनम भीमसेनम च वै सम्पाय ने कहा राजन व्याजी की बात सुनकर धर्मराज धिषि ने भीमसेन अर्जुन नकुल और सहदेव इन सभी भाइयों को बुलवाकर यह समयोचित वचन कहा श्रुतम वो वचन सौहृदम जन महात्मना कृष्णेन कृष्णी वीर बंधुओं कोरों के हित की कामना रखने वाले बुद्धिमान महात्मा श्रीकृष्ण ने सौहार्द तो व जो बात कही थी वह सब तो तुमने सुनी ही है थी तपोवृद महता सुं भूत मिखता कृणाधर्मशील व्यासेनाभुतकमणा विस्व महाप्राजा गोविंदन चीमता संस्मृत तदहम सम्यकर्तमीक्षा पांडवा आयता तदा चर्व तोहित श्रेदों की भलाई चाहने वाले महान तपोवृद्ध महात्मा धर्मशील गुरु व्यास ने अद्भुत पराक्रमी भीष्म ने तथा बुद्धिमान गोविंद ने समय समय पर जो सलाह दी है उसे याद करके मैं उनके आदेश का भरी भाति पालन करना चाहता हूँ महाप्राज्य पांडवों उन महात्माओं का यचन भविष्य और वर्तमान में भी हम सबके लिए हित कारक है अनुबंधे चल्याण्वचो अं ब्रह्मवादि वा सर्वा क्षेत्र रत्ना चष्ट तथा तदा हो मरुत धनम निपाह ब्रह्मवादी महात्मा व्यास जी का वचन परिणाम में हमारा कल्याण करने वाला है कौरवों इस समय सारी पृथ्वी पर रत्न एवं धन का नाश हो गया है अतः हमारी आर्थिक कठिनाई दूर करने के लिए व्यास जी ने उस दिन हमें मरुत के धन का पता बताया था यद्य तद्व बहुमत अन्म यदि तथा यथा धर्मी कथम वीम अन्यते यदि तुम लोग उस धन को पर्याप्त समझो और उसे ले आने की अपने में सामर्थ्य देखो तो व्याजी ने जैसा कहा है उसी के अनुसार धर्मतः उसे प्राप्त करने का यत्न करो अथवा भीमसेन तुम बोलो तुम्हारा इस संबंध में क्या विचार है इर्वाक्यम हैोचते मे महाबादी व्यासाक्षा प्रति कुकुल मणे राजा युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर भीमसेन ने हाथ जोड़कर उन्न श्रेष्ठ से इस प्रकार कहा महा आपने जो कुछ कहा है व्याज्य के बताए हुए धन को लाने के विषय में जो विचार व्यक्त किया है वह मुझे बहुत पसंद है यदि तत्प्रापन या बेहधन प्रभो कृतमे व महाराजा भवेदीम प्रभो महाराज यदि हमें मृत्यु का धन प्राप्त हो जाए तब तो हमारा सारा काम बन ही जाए यही मेरा मत है ते वृिपा तेन गिरीश से महात्मन तदा नयाम भद्रम ते समभ्यर्च कपर्दि आपका कल्याण हो हम महात्मा गिरीश के चरणों में प्रणाम करके उन जटाजुट महेश्वर की सम्यक आराधना करके उस को ले आवे तद्वित्तम देव देवेश तस्सेवाणुचरासतान प्रसाद्याम अवापस्यामो नम वाग्बुद्धिकर्म भी हम बुद्धिवाणी और क्रिया द्वारा आराधनापूर्वक अवा देवाधिदेव महादेव तथा उनके अनुचरों को प्रसन्न करके निश्चय ही उस धन को प्राप्त कर लेंगे रक्षन ये च्र तद्रव्यम किन्नर्रदर्शना चवश्या भविष्य प्रसन्दे वृथ भधे जो रौद्र रूपधारी किन्नर उस धन की रक्षा करते हैं वे भी भगवान शंकर के प्रसन्न होने पर हमारे अधीन हो जाएंगे सही देव प्रसन्ना भक्ता नाम परमेश्वर ददातमताम चापे किंचनम प्रभु सदा प्रसन्न चित्त होने वाले भी सर्व समर्थ परमेश्वर महादेव अपने भक्तों को अमरत्व भी दे देते हैं फिर स्वर्ण के तो बात ही क्या वनस्थ्य पुरा जिष्णुअस्त्र पाशुपतम महत रौद्रम ब्रह्म शिश्चादा प्रसन्न किं पुनर्धनम पूर्व में रहते समय अर्जुन पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें महान पाशु पथास्त्र रौद्रास्त्र तथा ब्रह्मास्त्र भी प्रदान किए थे फिर धन दे के लिए कौन बड़ी बात है वैम्ध तद्भक्ता सास्माक प्रसिद्ते तत्सा दिव्यम राज्य प्राप्त कौरवनंदन अभिमन्युर्वधे वृत्ते प्रति धनंजय जयदाथय स्वप्ने लोक गुरषे प्रसाद लब्धवान अस्त्र अर्जुन सह के करुणन्दन हम सब लोग उनके भक्त हैं और वे हम लोगों पर प्रसन्न रहते हैं उन्हीं की कृपा से हमने राज्य प्राप्त किया है अभिमन्यु का वध हो जाने पर जब अर्जुन ने जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की थी उस समय सपने अर्जुन स्वप्न में अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ रहकर रात में उन्ही लोक गुरु महेश्वर को प्रसन्न करके दिव्यास प्राप्त किया था ततः प्रभाताज फालगुन सियाघ्रतः प्रभु जघानूल प्रत्यक्ष तदनतर जब रात भीति और प्रातः काल हुआ तब भगवान शिव ने अर्जुन के आगे रहकर कर अपने त्रिशूल से शत्रुओं की सेना का संहार किया था यह बात अर्जुन ने प्रत्यक्ष देखी थी हस्ताम सेना महाराज मनता प्रधर्त एन द्रोणकर्ण मुख्युक्ता महेश्वासयी प्रहार दे महाराज द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महादेव के शिवा दूसरा कौन मन से भी पराजित कर सकता है तस्व प्रसाद अश्वेध से संसिधि सहु संपाद उन्हें के कृपा प्रसाद से आपके शत्रु मारे गए हैं वे ही अश्वेध यज्ञ को सफलतापूर्वक संपन्न करेंगे श्रुत्वत वाच्यम वाक्यं से भारत प्रीत धर्मात्मजो राजा बभुवातीव भारत अर्जुन प्रमुखाश्चा तथेते ब्रुवन्वच भारत भीमसेन का यह कथन सुनकर धर्मपुत्र राजा युद्धि बहुत प्रसन्न हुए अर्जुन आदि ने भी बहुत ठीक कहकर उन्हीं की बात का समर्थन किया कृपा तो पांडवा सर्वे रत्नाभरण निश्चय से नामा ज्ञापया मा नक्षत्रे हनिच ध्रुवे इस प्रकार समस्त पांडवों ने रत्न लाने का निश्चय करके ध्रुव संज्ञक अर्थात ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तीनों उत्तरा तथा रोहिणी ये ध्रुव संज्ञक नक्षत्र हैं दिनों में रविवार को ध्रुव बताया गया है उत्तरा और रविवार का संयोग होने पर अमृत सिद्धि नामक योग होता है अतः इसी योग में पांडवों के प्रस्थान करने का अनुमान किया जा सकता है नक्षत्र एवं दिन में सेना को यात्रा के लिए तैयार होने की आज्ञा दी तथोज पांडुता ब्राह्मण स्वस्थवाच अर्चय्वा सुरश्रेट पूर्वमेव महेश्वर मोदक पासेनाथ महानसापूपय तथा च आशा च महात्मा प्रजुर्मुदिता भृशम तदनंतर ब्राह्मणों से स्वश्यवाचन कराकर सुरश्रेष्ठ महेश्वर की पहले ही पूजा करके मिष्ठान खीर पुआ तथा फल के गूदों से उन महेश्वर को तृप्त करके उनका आशीर्वाद ले समस्त पांडवों ने प्रसन्नता पूर्वक यात्रा प्रारंभ की प्रयास तत्र मंगला प्राहु जब वे यात्रा के लिए उद्यत हुए उस समय समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मणों और नागरिकों ने प्रसन्न चित्त होकर उनके लिए शुभ मंगल पाठ किया तथा प्रदक्षिणीकृत शिरो भी प्रणपत ब्राह्मणाग्नि सहितान पांडु पाण्डुनंदना तत्पश्चात पाण्डवों ने अग्नि सहित ब्राह्मणों की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाकर वहां से प्रस्थान किया समुज्ञाप्य राज्युम वै प्रथाम च पृथ लोचना प्रस्थान के पूर्व उन्होंने पुत्र शोक से व्याकुला गांधारी देवी तथा विशाल लोचना कुंती से आज्ञा ले ली थी मूल निक्षिप्यौरभ्यम जुजुत्स धृतराष्ट्रजम संपूजमा पौर ब्राह्मण मनीषिभ प्रो पांडवा भी राम निमस्ता अपने कुल के मूलभूत धृतराष्ट्र गांधारी और कुती के समीप उनकी रक्षा के लिए से कुर्वंशी पुत्र युत्सु को नियुक्त करने के मनीषी ब्राह्मणों और पुरवासियों से पूजित होते हुए वीर पांडवों ने वहां से प्रस्थान किया वे सबके सब, सब उत्तम व्रत का पालन करते हुए शौच संतोष आदि नीबों में दृढ़तापूर्वक स्थित थे ति श्री महाभारत आश्वेदिके परमड़ी अनुगीता परमड़ी द्रव्याने परमणि द्रव्यान्वयनोपक्रम त्रिष्ठतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आषमेदि पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में द्रव्य लाने का उपक्रम विषयक तिरसठवा अध्याय पूरा हुआ